इसकी एक युक्ति सुनूंगा क्या युक्ति है कि अपने आत्मा से सबका प्रयोग होता है कि नहीं अपने आत्मा से सबके प्रयोग अपने आप से सबके प्रेम होता है अब ज्ञानी को प्यार होगा ईश्वर के साथ एकता का भोग हुआ तो जब आत्मा और ईश्वर एक हो गए तो जो आत्मा से प्रेम था वो हो गया क्या वो तो बने ही रहा तो जो प्रेम पहले केवल स्वं पदार्थ से था तत्पदार्थ से एकता होने के बाद वही स्वम पद और तत्पद का जो लक्ष्य है वहां बना रहे उसको आत्मावती बोलते हैं भक्तिश्वास में गीता में भी उसको आत्मावती कहते हैं जस्वाहति रेवस्या आत्म से सत्य मानव आत्मनिव से संतुष्ट जब तक ईश्वर अलग रहता है तब तक, तक उसके प्रेमित किया जाता है और जब ईश्वर आत्मा से अलग हो जाता है सब प्रेम किया नहीं जाता है वही आत्मा प्रेम स्वाभाविक रूप से स्वाभाविक रूप से चलता रहता है अच्छा जी सौ की भक्ति ज्ञान में कुछ बाधाए ज्ञानी क्यों वर्तन स्वभाव उदार सर्व जीवंते ज्ञानी स्वात्म आस्तुआत्मा मेवाण समलिम प्रिय भी ज्ञानी और प्रया था अहम सचिन वहां तो प्रियता था आदान प्रदान हो गया भगवान का प्रिय हो गया ज्ञानी ज्ञानी का प्रिय हो गया भगवान और प्रियता होती है एक ज्ञान में अवेद हो गया और अब एक बार विचार किस मानते हैं देखो भक्त और ज्ञान दोनों को दोनों परमात्मा को आनंद रूप मानते हैं तो कि सिद्धानंद मानते हो भाई है तो परमात्मा आनंद रूप है और जगह सुख रूप है मानते हो और दुखा है मताश्व राम अनित मसुखाम मंत्र अच्छा परमात्मा केशन है और जगत जगह जल। यदि मंत्रो है बीमान है जरूरी मानता है अब ज्ञानी ने एक बात और बुख क्या है ज्ञानी परमात्मा को तो मानता है सत और प्रपंच को मानता है असत तो यदि सच्चिदानंद में आनंद के विपरीत जगत दुख है और चित्त के विपरीत जगत ज्ञान है तो सत परमात्मा के विपरीत ये जगत असत क्यों है यदि परमानंद परमात्मा सचिदानंद धन है तो जगत आता है जर है दुख है और दूसरे भक्तों ने अपनी ओर से ऐसी बात कहने में थोड़ा संकोष किया गोस्वामी जी जो हैं वो तो हमारे तो काशी के हैं शास्त्रीय निरूपण करते हैं सत हरी भजन जगत सत सनाव किसी भी पंथाई भक्त ने रज्जो जमा का दुष्काम अपनी ओर से नहीं दिया यही विधि जगह हरी आशस्त रही जगत ही असत्य देश अदृत रही सत्य मोह सहायाोग वियोग भोग बल मंदा क्षेत्र हित मध्यम ब्रह्मपंधा जनन करण जहलग जगजालू संपति जिपति कर्म रुचालू देशीय सुनियुनिय मनमानी मोह मूल परमाही ये गोषाणी देता है जलत इंद्रशा शूसत कश्मीर ये एक गोषाव देता है यदि आनंद के विपरीत प्रपंच है यदि चित्त के विपरीत प्रपंच है तो सबके विपरीत भी है तो सब के और सब के विपरीत होता है तो असत होता है विनय पत्रिका में और पंद्रह बीस पर कम से कम ऐसे हैं जिसमें इस बात को बताया गया है आपको हाँ, तो और ये प्रपंच सब के विपरीत है और जब ज्ञानी पुरुष प्रपंच से उपराम राम हो गया तो उसने पहले तो की भक्ति भगवान की प्राप्ति के लिए और वो भक्ति विचारी कहां जाएगी और तो ज्ञानी पुरुष को तो सोचने जाएगी क्योंकि तो जो भगवान से प्रेम करने वाला है वो अपने प्रियतम के प्रेमी से भी प्रेम करता है प्रियोगिज्ञानी लोग के अर्थ अहम सच ममक प्रिय अपने पिता का कोई प्रिय व्यक्ति आ जाए अपने पति का कोई प्रिय व्यक्ति आ जाए जा जा अपने पुत्र का कोई प्रिय व्यक्ति आ जाए वो उसका भी सत्कार किया जा जाता है उससे भी प्रेम किया जाता है ये तो ज्ञानी को भगवान का पैसा प्यारा है तो योग ज्ञानियों था और सत्य आपके यार है, इसलिए ज्ञानी के जीवन में भर्ती रहती है अब एक दो बात अलग सी खराब है ज्ञानी को भी भर्ती कर रहे हैं वो मोहा बोधा प्राप्त प्राप्त बोधे नीषया भक्म कल्पित द्वैतम अद्वैता सुंदरम जब तक ज्ञान नहीं हुआ है तब तक द्वैत बंधन का हेतु है द्वैत में बन गया और जब ज्ञान हो गया शरीर है दुनिया जीत रही है तो जैसे शरीर में पहले भक्ति थी वैसे भक्ति रहेगी और रहेगी और वो मोह नहीं देगी हो तो सुख देगी इसी से ज्ञान पूर्व जो होते हैं सुंदर स्थान होते हैं तो कितनी है। बहुत बिक संत पुरुष जो है नईता में स्पृहयती संता मत्कार सेवा विरता मदीता अन्योन्यतो भागवता प्रसिद्ध तो समाजयंते महतो का ही अरे एक ओपिचार बैठे हैं तो एक पर फोटो फोटे बैठेंगे हमारे नारायण स्वामी ने कहा चैनांग तरफ जीवन से न निरीक्षण अपना पति बहुत प्यारा है पति की प्यारी बहुत पक्षी है और दोनों में कोई पदा नहीं है एकांत में मिलते हैं बिल्कुल निरागर मिलते हैं रोम रोम पत्नी और पति का तरफ पर देखा हुआ है लेकिन जब हरी तलांत बैठते हैं तब सर्वेश्वर सुधिया गलिते तिवेदे दुहारे न भक्ति सहित न वेद नहीं है वेद नहीं है परंतु वेद भक्ति से आराधना करते हैं प्राणेश्वर चतुरया मिरीते कि चित्ते चैला अंचल व्यवहित नरी अपने पुरानेर के साथ मन मिला हुआ है तन मिला हुआ है लेकिन जब लोगों के बीच में बैठते हैं तो घूंघट की कोट से उसको बैठते हैं इसी प्रकार परमात्मा से एक हो गए हैं लेकिन जब लोग व्यवहार में आते हैं तो फे प्रभु करके प्रभु की वंदना करते हैं एक दूसरा है। प्रियतम हृदय क्रीडक प्रीतिरीतिया पदयुग परिचर् प्रेयसी विहब विदिताकल सारोह नन भजन विधौवा तय तुल्य प्रेयसी अपने प्रियतम के वृक्ष प्रीति की रीति से विहार करें अथवा उसके चरणों में बैठकर उसका पांव बजावे दोनों में कोई अंतर नहीं है इसी प्रकार सत्वज्ञानी पुरुष चाहे समाधि में परमात्मा से अभिन्न होकर बैठे अथवा भगवान की भक्ति करे सत्वज्ञानी वो है जिसको किसी भी अवस्था में भेद नहीं है भक्ति में भी भेद नहीं है प्रियो विज्ञानियों प्रथम क्रिया दीशा कहती है कि ज्ञानी मेरा अत्यंत प्रिय है अत्यंत प्रिय है मैं अर्थ हम अतिक्रम्य क्रिया हमारे और उसके बीच में कोई अर्थ कोई दूसरी चीज नहीं है कोई आदरण नहीं है कोई पर्दा नहीं है बस ज्ञान में यह होता है कि पर्दा अपने आप काड़ना पड़ता है आवरण भंग श्रवाई के द्वारा मनन के द्वारा विविध्यासन के द्वारा आत्मसाक्षात करके आवरण भंग करना पड़ता है जिज्ञासु को अपने हाथ जमा पर अठा के और प्रियपम से मिलना पड़ता है और भक्ति में चीरहरण स्वयं भगवान करते हैं वो स्वयं पर्दा हटाके, स्वयं पर्दा हटा मिलते हैं पर्दा हटाने का काम प्रियतम का है प्रभु का है ये भक्ति है और हम पर्दा हटा के मिलेंगे भगवान से ये ज्ञानी का है ये मुगदा और प्रौघा में यही भेद होता है ऐसे कहते नाम दे दिया मुंगदा और प्रौघा में यही भेद है मूखा का पर्दा हटाना पड़ता है और बौखा पर्दा हटा के मिलती है ये इस तरह से रसिक कर्मियों ने ही नहीं सूफी कर्मियों ने भी इसी ढंग से वर्णन किया है जो सूखी महात्मा है उन लोगों ने भी ऐसे वर्णन किया है तो भक्ति की बात आत्मा रामाष्ट्रयोग निर्ग्रंथा अफिरोम स्तंभूत हो हमारे जो आत्मा राम है आत्मा राम है जो किसी दूसरे बगीचे में ढूंढने के लिए नहीं जाते हैं वो अपने ही बगीचे में ध्यान करते हैं आत्मा रमान आत्मनिवा आरामो देशाम आत्मनी आरामो रमणम देशम जो अपने आप में रमते हैं मुनया मुनि सम्मान डूबे रहते हैं परमात्मा में निर्ग्रंथा आदि जिनकी सारी काठ टूट गई है न काम ग्रंथि है न लोभ ग्रंथि है न मोह ग्रंथि है न छोटी ग्रंथि है पिता ग्रंथि है न सूत्र ग्रंथि है न निजी ग्रंथि है न हृदय ग्रंथि है न अविद्या ग्रंथि है न ग्रंथा को भी पर ग्रंथा बोरे देर आदेश से जो ऊपर उठ गए नंसा वापिस पुरुष प्रोने को भगवान की राय क्योंकि बात से ऐसे ज्ञानी लोग भी भगवान की भक्ति करते हैं तो क्यों करते हैं जी क्या मिलेगा ऐसे इस बार हाथी बाबा जी हमारे साथ बैठक है और उन्हें शास्त्रों में मैं रख सकता ऐसे सजन की चटाई जितती थी ऐसे वो उसने भी एक सज्जन आए उन्होंने हमसे पूछा कि स्वामी जी राम राम कहने से क्या फायदा होता है ये फायदे है जी ऐसे सुग है तो मैं तो बोला नहीं हाथी बाबा बोलते क्योंकि ये पहानिया है क्या तो काम में इसको फायदे से अरे भाई कुछ स्वाभाविक ही होता मैंने सुना है कि एक बारियां जमराज के दरबार में गया तो जमराज ने कहा भाई तुम्हारे पाप भी हैं सोने भी हैं तुम नरक में जाना पहले पसंद करोगे या पहले स्वागे तो उसने सोच विचार के कहा कि जहां दोनों का चौराहा बनता हो वहां हमारी दुकान चलवा दी थी जिस लोग गर्ज में जाएंगे वो भी हमारा सौदा देंगे और जो गौरत में जाएंगे वो भी सौदा हैं। हमको सौदा तो विकरण से अब बता रहे वो तो कुलवन से आई तो तीन वर्ष और मेरी तो माने किसी की आज्ञा मान से ग्यारह लोग वर्ष नहीं करते नहीं है और किसी प्रयोजन से भक्ति नहीं करते हेतु में प्रेरणा भी है और हेतु में प्रयोजन भी है भगवान की भक्ति करने से हमको ये मिलेगा इसलिए नहीं करते और कोई धंधा मारकर तो उनसे भक्ति करवाता हो तो बात नहीं है गोवन तिहाई को भी इन बातें निर्धरित भक्ति करते हैं क्यों करते हैं तो बाबा देखो अपने में तो गुण है नहीं ज्ञाने रोज में है ना तो अपने में गुण नहीं रखते हैं यदि अपने में गुण रखते हैं तो गुण का होगा अभिमान और गुण का अभिमान होगा तो गुण ही रह जाएंगे सात्विक राजस सामस सुख में सुख रहेंगे या विषय रह जाएंगे विषय रूप गुण रहेगा या इंद्रिय रूप गुण रहेगा या अंतरण रूप गुण रहेगा तो ज्ञानी लोग जो हैं वो अपने में गुण नहीं रखते तो नास्तिक लोग कहते हैं अरे ये गोण दोष की बात होती है और विवेकी लोग कहते हैं कि ये गोण प्रकृति के हैं लोग कहते हैं कि ये गुण न परमाणुओं के संजोध से उत्पन्न हुए हैं नव्याशल से वृदय में नहीं है न प्रकृति के गुण हैं न माया के गुण हैं माया प्रकृति ये सबसे तो कुछ कहते हैं ये सारे दो भगवान के हैं उनको रस आता है तो जो गुणों को प्रकृति का समझेगा उसको होगा भैराव और उसको होगी असंगता और असंगता होने पर हो तो जाएगी अद्वितीय और जो गुणों को भगवान का समझेगा वो गुणों को देख देख कर मस्त होता जाएगा यदि गो भगवान के तो आनंद में रहो तो इतना भूख गुण हमारे लिए भगवान कहते हैं कि अच्छा तेरे प्यारे यानी तुमने गुणों को छोड़ दिया है भगवान बोले तुम घड़ी नहीं रखते हो कमें चल जाओ तुम्हारे लिए और मैं घड़ी रखा करूँगा और तुम्हें समय दिखा दिया करूँगा बता दिया ऐसे। कैसा तुम अपने घर में अन्द पानी नहीं रखते क्या नहीं रखते क्या मैं रखूंगा जो गृत मैं यानी को तो जिन जिन गुणों की आवश्यकता होती है उन सब गुणों को धारण कर देगा <स्थाँगा> बोले भाई अब ये नाच देखने के लिए कहीं नृत्यशाला में तो नहीं जाएगा बोले वाले हाँ तो ठीक है तब मैं नाच के इसको दिखाऊंगा किसपम रूप कभी संगीत सुनने के लिए कहा जाएगा तो बोले कि तो कहीं जाने आने वाला नहीं है मैं गा के सुनाऊंगा ये बाजार सुनने के लिए कहा जाएगा तो समय का समझ लेता हूं और ज्ञानी की सेवा करते हैं वो महुद्ध बदलाव में हूँ ने सीएम पूरे एक संयंत्री है भी और भगवान की ये नम्रता ये विनय ये कोमलता ये सहृदयता देख देख के ज्ञानी मुग्ध होता रहता है यानी भगवान का भजन नहीं करेगा तो क्या संवाद करेगा एक बार अजय बाबा जी महाराज से किसी ने पूछा हो कि महाराज हमको ब्राह्मण ज्ञान हो गया हाँ हो गया जैसा ठीक है अच्छा तो बिल्कुल अब बाबा मैं अब क्या करूँ आपको कुछ कर्तव्य नहीं है तो मोदी बेटा ब्यास करो और क्या कर करेटाभ्यास करू अरे भाई जब तुम्हारे कोई कर्तव्य नहीं है <laughs> अब ज्ञान हो गया सबको तो, तो जो अच्छी से अच्छी चीज है जो अच्छी से अच्छी चीज है शो तो करो तो अब एक बात देखो ज्ञान ज्ञान की मनुमा जिससे कम नहीं होती है और देखो एक ऐसी बात है जो भक्ति सिर्फ ज्ञान है उसकी तरफ आकर आपका ध्यान यहा हंं सौभाव बुद्धि हस्ता लोका न हम ती नीव सर्वथा दो सामानों की सब योगी मई जा सके योगा बच्ची सर्वत्र सबने रेखा भगवान को और सर्वूतेमान म ने देखा हमें आत्मा को और भगत से एकत्र सर्वभूत चेतन जो भगत की एकत्रता तो आत्मा और परमात्मा की एकता हो गई रिश्वत समानों की चाय तय की रहे वशिष्ठ की तरह पहले सो गए बरसात तरह की रहे मत शुभदेव की लयक् की तरह रहे समाधिक तो जनक की तरह नया राजा ये गीता विद्या जो है ना ये तो राजाओं की विद्या है न इम विवक् जोगम प्रोक्तवाह व्ययम प्रकृति पुरुष पुरुषम प्रकृति चाहता सर्वथा वर्तमानों की न कहू जाए है ज्ञानी के लिए ये विधि नहीं है ये नियम नहीं है ये अनिवार्य नहीं है कि वो भक्ति कर उसके स्वभाव में भक्ति है भक्ति करेगा और उसके स्वभाव में भक्ति नहीं है नहीं करेगा परंतु भक्ति न करने तो उसकी मुक्ति में कोई अंतर पड़ जाए बोले नहीं छोड़ तो पाता तो तो तो है तबाह तो वर्तमानों की चाहे देते रहे और लेकिन भक्त, तो तो तो तो कर और ड्रग्स अपने प्यारे भगवान को छोड़कर चाहे दे नहीं रहता है और उसकी भक्ति जब तक उसका अंत करण है तब तक भक्ति उसका पिंड छोड़ करके कहीं नहीं जाती इसलिए ज्ञान इंस से अज्ञान की विदुष्टि हो जाने पर ज्ञान वृत्ति का भी परित्याग हो जाता है परंतु भगवत प्राप्ति होने पर भक्ति सूखती नहीं है भक्ति और और भक्ति है और अब ये संग सेवा कल सुना दृष्टि नम धनोपम शतपत्रत सदृशालेक्षा धतरेणूदेणिमंडित मैं भगवान के हृदय में जो करुणा है जो प्रेम है जो ज्ञान है वो सब गीता के रूप में प्रकट हुआ है गीता में हृदय हम का एक महात्मा कहा करते थे गीता शास्त्र में गीता को अपने मित्र के प्रति मित्रती की वाणी है अर्जुन श्रीकृष्ण दोनों कथाएं मित्र कथाएं एक मित्र के मन में कोई दुविधा आ जाए तो जैसे मित्र सहज स्नेह से प्रेम से उसको ठीक ठीक सुझाव देता है सलाह देता है और कभी कभी सलाह चुटकी लेकर भी हंसते भी और राित्र को ठीक रास्ते पर ले चलता है वैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ठीक रास्ते पर ले चलने के लिए ये उपदेश करते हैं उपदेशमान मार्ग दिखाना हो देखना दिखाना योजना चोपदेश विविध चीजा वासीना तो, तो, तो, तो पांच से अपने लक्ष्य को दिखा देना अलावा एक और धर्म क्षेत्र है एक और सुरुपेत्र जिधर पांडा है उधर धर्म क्षेत्र है और जिधर सौरभ है उधर क्षेत्र है। एक और आत्मी संपत्ति है एक और दैवी संपत्ति है प्रधानता की बात कही जाती है वैसे कौरव पक्ष में भी दैवी संपदा है और पांडव पक्ष में भी आखिरी संपदा है और का चादी जो है वो आखिरी संपदा वाले पांडव पक्ष में है, और सर्वधी समाधि जो है ना वो दैवी संपदा वाले सौरव पक्ष में है। क्योंकि जब यदि दोनों पक्ष में थोड़े थोड़े दैवी संपदा वाले न हों तो युद्ध टिक नहीं सकता और आखिरी संपदा वालों का नाश ना कुछ सुधर से देकर आए कुछ धर्श से के आए दोनों भगवान की इच्छा पूरी कर रहे हैं आसुरी संपदा वालों का विनाश हो रहा है आप देखेंगे कि युद्ध की गीता भगवान में जितने गुण हैं और जितनी शक्तियां हैं वो परस्पर विरुद्ध भी होते हैं एक और वास्तव्य है स्नेह है भगवान के मन में तो दूसरी और असंगता भी है तो उस सबसे असंग भी है और सब पर स्नेह भी करते हैं तो कभी कभी स्नेह और असंगता में लड़ाई हो जाती है जब लड़ाई हो जाती है तो भगवान पंचायत करने के लिए अपनी सर्वशक्ति चक्रवर्ति भगवती करुणा को बैठा देते हैं कभी करुणा तुम निर्णय करो तो भगवान के हृदय में जो सर्वोत्तम शक्ति है उसका नाम करुणा है प्रभुमूरती कृपा नहीं है तुरसिंह पर्दी की एक प्रभु मुदा की कृपा नहीं है यदि भगवान के हृदय में करुणा न हो अपने भक्तों के प्रति पक्षपात न हो तो सब लोग जमराट के दरवाजे पर जाके अपने पास होने का निर्णय करवा देंगे भगवान के पास जाने की आवश्यकता ही क्या रहेगी तो भगवान का हृदय करुणा से भरपूर अब आप देखो करुना है सब जीवों को करुना है एक बात आपके ध्यान में रहनी चाहिए कि धर्म केवल बड़े बड़े विद्वानों के लिए बड़े बड़े जोगियों के लिए बड़े बड़े भक्तों के लिए बड़े के लिए, बड़े सदाचारियों के, के लिए नहीं होता है कोई भी धर्म तभी सिकाऊ रह सकता है जब वो नीचे गिरे हुए को ऊपर उठा जो जाति से हीन ही है आचार से हीन ही है ज्ञान से हीन ही है उसको उठाने के लिए भागवत धर्म आता है किसे दुराचार चाह रहा बोलता है दुराचारी से दुराचारी भी हमारी ओर आ जाए हम उसका कल्याण करते हैं जो चीन को उत्पन्न बनाए उसका नाम धर्म होता है और वही धर्म गीता के द्वारा प्रकट हुआ इसको गीता धर्म बोलते हैं गीता धर्म अद्भुत है इसकी महिला भगवान का हृदय हो रोके के हृदय शरीर के अंदर नहीं रुका छलक पर या स्वयं पद्मनाभ से मुख पद्म भगवान ने बोल के गीता का उपदेश नहीं किया भगवान के नाभि में एक कमल था कमल में ब्रह्मा हुए के ब्रह्मा के मुंह से वेद का उच्चारण हुआ परंतु गीता तो हृदय में स्थिति रह गई तो वो नाभि पद में नहीं आई ब्रह्मा जी के मुंह में नहीं आई स्वयं छलकी या स्वयं पद्मनाभ से मुख पद्मान दिन श्र वो स्वयं छलक परि हृदय से और नाभि पद्म और ब्रह्मा का सहारा दिए बिना भगवान के मुख पद्म से प्रकट हुई ये भगवान की करुणा है जो गीता के रूप में आए और ये करुणा दीनहीन का उद्धार करने के लिए आई इसमें सब के लिए स्थान है असल में भगवान की वाणी होती ही वही है जो अपने सब पुत्रों के लिए हो बात वही है जो अपने सब बेटे का भला करना चाहते हैं तो चाहे कोई तमोगुणी हो कोई रजोगुणी हो कोई सत्वगुणी हो कोई गुणातीत हो तो सब भगवान के इसलिए भगवान की वाणी सबका मंगल करने के लिए सबका कल्याण करने के लिए प्रकट हुई है या स्वयं प्रयत्नम विनै भगवदोच्चारणम विनैव तो तमोगुणी रजोगुणी सत्वोगुणी सारी प्रजा का हित करने के लिए और सबके अंदर सद्भाव सिद्धभाव और आनंद भाव भरने के लिए ये भगवान की वाणी प्रकट हुई है तो इसमें जो भगवान का सद्भाव है उससे कर्म कर्मयोग निकलता है और भगवान का जो सिद्ध भाव है उससे ज्ञान योग निकलता है और भगवान का जो आनंद भाव है उससे भक्ति निकलती है ये सच्चिदानंदमयी भगवान की बाणी की पहचाने में ही है जो सबको जीवन दान दे सबको ज्ञान दान दे और सबको आनंद दान दे भगवान की बाणी वही होगी वो हो। जो सबके आनंद के लिए हो सबके ज्ञान के लिए हो और सबके जीवन के उत्थान के लिए हो दायिनी हो सबके लिए उसका नाम भगवान की बाणी होता है और त्रिकुन भगवत वास्म तीनों गुण वालों के लिए और सबके अंदर सद्भाव तद्भाव आनंद भाव को भरने के लिए भगवान की बाणी निकलती है इसलिए जब गीता का उपक्रम करते हैं तो अम्बत्वा मनुसंधानी भगवत गीते बहुत प्रेसी अम्बा अम्ब माने माँ किसी अम्बा में से कहीं अम्मा निकल आया है और कहीं बाह निकल आया है ये अम्बा जो है ना गुजरात में बा बन के रह गया और इधर हमारे मिर्जापुर की तरफ अम्मा बन के रह गया ये मां अम्मा ने वर्णमयी मां मा, अबरी वर्ण वर्ण का होता शब्दमयी अक्षरमयी मां अक्षर आत्मा मां है गीता आप गीता की शरण लें पहले तो आपको आनंद भाव की ही बात करते हैं तो आनंद भाव में भक्ति आती है और शुद्ध अंत में जो आनंद का प्रतिबिंब ग्रहण होता है उसका नाम प्रीति हो जाता है प्रीति क्या है काम तक कर्म भगवान के सम्मुख हुआ और उसमें भगवान का आनंद भाव प्रतिबिंबित हुआ तो उसका नाम भक्ति हुआ पर इसमें एक बात गंदी ध्यान में नहीं आती है यदि आनंद निष्क्रिय होता निर्गुण होता निर्विशेष होता तब तो ये कहना पड़ता कि हृदय में आनंद का प्रतिबिंबन होता है लेकिन आनंद तो सगुण भगवान का स्वरूप है इसलिए आनंद स्वरूप भगवान स्वयं जब प्राणी के हृदय में प्रकट होते हैं तब तो उसका नाम भक्ति हो जाता है तो भगवान के आनंद भाव की जो अभिव्यक्ति है हृदय में उसको कहते हैं भक्ति तो ये जो प्रयत्न प्रयत्नवादी लोग हैं पौरुषवादी वो कहते हैं हमने पौरुष किया हृदय उसमें आनंद का आविर्भाव था और जो भगवान के भक्त हैं वो कहते हैं भगवान की कृपा हुई करुणा हुई और उन्होंने अपने आनंद रूप को हमारे हृदय में प्रकट किया जीव के पौरुष की प्रधानता से धर्म योग तत्वज्ञान हो सकते हैं परंतु भक्ति जो है वो भगवान के अनुग्रह से ही हृदय में आती है तो अब देखो एक तो भक्ति आई साधनहीन के हृदय और एक भक्ति आई बड़े बड़े योग्य जो, जो पुरुष हैं योगी पुरुष हैं ज्ञानी पुरुष हैं उनके हृदय में भक्ति आई ज्ञानी भक्त होते हैं यह बात गीता में अविनाथ दीया के ही जाए ऐसा है चतुर्था वजनते नाम जना शुक्र किनोर जना आर्थो दिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी तो भर करता ज्ञानी के हृदय में भक्ति आती है ठीक है ज्ञानी के हृदय में भक्ति आती है ज्ञानी के हृदय में जीवन मुक्ति आती है ज्ञान भगवान का अत्यंत प्रिय है वो तो सब ठीक है परंतु जो ज्ञानी नहीं है उससे क्या होगा जो दीन है हीन है मलीन है उसका क्या होगा तो भगवान अपने साफ बुलाने के लिए अटल देते हैं वो अटल भगवान देते हैं मत्स्यता मध्यता प्राणा बोधयंत परस्परम अकल दे देते हैं और अकल से क्या होता है कि वो भगवान के पास पहुंच जाते हैं भगवान उसी द्वारा अपने पास लेते हैं और देखो जो भजन करता है दुराचारी भी भजन करता है ये मत समझना कि दुराचारी भी भजन करता है एक बार प्रयागराज में ईश्वर शरण जी ने कहा कि जब तक दिल साफ नहीं होगा तब तक राम राम करने से क्या फायदा है तो डॉक्टर तन्ना लाला ने पूछा कि आखिर दिल साफ कैसे होगा कोई हथियार कटौले से होगा भाई तो राम राम करेंगे तो दिल साफ होगा ज्यों ज्यों दिल साफ होगा क्यों तो राम राम का मजा आएगा दिल साफ करने के लिए हम किसके पास जाएं कि तुम हमारा दिल धो दो, दो पहले किस धोबी के पास जाएं कि तुम हमारा दिल पहले धो जी हम राम राम करेंगे तो राम राम महाराज स्वयं ऐसा धोभी है कि जब वो दिल में आता है तो दिल को साफ कर लेता है और स्वयं वहां विराजमान होता है प्रविष्टा कर्ण नंद्रेणा विवाह भाव सवरोहांरोबर कृष्ण सबद यहां पर भगवान्समें आदय में आसने और अति चेत सुदुराचारो भवते मन मनुभा प्रम भवति धर्मात्मा सस्व तो शांति गौंतेय प्रति मे भक्त प्रश्न लिया हमारे भक्त का माफ नहीं होता है ऐसी ऐसी भी भक्ति लेकर के अंबा अम्बा जो है माफ अंब द्वारा मई संग्रामी अप्रीगर में ये वरमयी गीता ये शब्दमयी गीता ये बिना ब्रह्मा का तो देश वेद की उत्पत्ति में ब्रह्मा हेतु है ब्रह्मा के चारण मुख से वेद का प्रथम उच्चारण होता है ये बिना ब्रह्मा का तो वेद नहीं, या स्वयं पद्मनाशक मुख पदमाश्ता और बिना वेणु का संगीत गीता जो है ना, भगवान गाते हैं भ्रजमें भी गाते हैं पर बीच में वो बात की वसूलिया रहती है और यहां तो बसूरिया के बीच में नहीं रखी ये बिना बंसी का संगीत है और ये बिना ब्रह्मा का वेद है और संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए भगवान की करुणा भगवान का हृदय गीता के रूप में प्रकट हुआ तो आनंद भाव की अभिव्यक्ति भक्ति है सिद्ध भावों की अभिव्यक्ति ज्ञान है सदभाव की अभिव्यक्ति है और भगवान की जब कृपा आती है तो भक्ति भी आ जाती है ज्ञान भी आ जाता है और मनुष्य धर्मात्मा भी आ, हो जाता है ये गीता संदेश लेकर के आई है इसमें भक्ति का साधारण से साधारण रूप भी है और गंभीर से गंभीर दूर हैं। दो तो तरह के लोग होते हैं